व्याख्या में सुरक्षा जी ये बताया वो दोनों को बोध कराए हैं सार्वभम व्यवस्था अखण्ड समाज का सूत्र व्याख्या बोध कराए हैं जी हाँ। ए, बाबा आपकी एक और किताब मानव कर्म कर्म दर्शन है तो कर्म दर्शन से क्या आशय है आपका कर्म दर्शन से यह आशय है मानव जो है ना तन, तन ये कायिक वाचिक मानसिक कृतकारित अनुमोदित भेद से नौ प्रकार से कार्य कार्यकर्ता हर व्यक्ति जानकर जानकर नौ प्रकार से कार्य करता ही हर व्यक्ति का एक मॉडल है ठीक है उसमें निरंतर इन नौ विधाओं में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य को प्रकाशित कर सके इसको कर्म दर्शन में कर्म दर्शन इसके इसको प्रकाशित करने योग्य कर्म मानव का कर्म है यदि ये प्रकाशित नहीं होता है मानव का कर्म नहीं इसी को अभ्युदय इनाम दिया सर्वतोमुखी समाधान पाने के लिए मानव कर्म को अपनाना ही पड़ेगा ठीक है इस ऐसे मानव कर्म को अपनाने से जो व्यवसाय में समृद्धि को पाना बहुत सहज हो जाता है ठीक है ये ये अलग से एक पोगरी में मिलता है स्वावलंबन समृद्धि ये स्वयं में आ जाती है ये यदि विधिवत हम जीते विधिवत जीने का मतलब यही ये जो नव प्रकार से हम कर्म करते हैं उसमें मानवत्व प्रकाशित हो जाए जी ठीक है